कदाचि न अता हुआ नूया नहीं चलना है। देखेंगे कदाचि न अगे कदाचि कदाचि न अय लगाइए अयचि न जायते अय या आत्मा आयम से क्या लेना है आत्मा कदाचित ना जायते कभी उत्पन्न नहीं होता है ये आत्मा कभी उत्पन्न कभी उत्पन्न नहीं होता है लगाइए ना जाये एक कार न उत्पत्त थे न उत्पत्ते को बताते हैं एक सठ भाव विकार बताए गए थे ना अस्ति जाये वर्ध थे अक्षीय थे ऐसा बताया था ना भाव पदार्थ के कितने विकार बताए थे छह उसमें एक विकार क्या है उत्पत्ति तो उत्पत्ति न जायते के द्वारा क्या बताया है कि आत्मा में उत्पत्ति रूप विकार नहीं है उत्पत्ति रूप विकार का विशेष किया जाता है न जायते कर् न उत्पत्ति जनी लक्षणा कर से उत्पत्ति रूप जन लक्षणा का क्या है <laughs> की उत्पत्ति रूप वस्तु का विकार आत्म नत्मा में नहीं है उत्पत्ति रूप वस्तु का विकार वस्तु से क्या लेना है यहाँ पर भाव पदार्थ क्या लेना है उत्पत्ति रूप भाव पदार्थ का विकार उत्पत्ति रूप ना उत्पत्ति भाव पदार्थ का कौन सा विकार उत्पत्ति उत्पत्ति भाव पदार्थ का विकार है? आत्मा में नहीं है तो ये उत्पत्ति रूप विकार से रहित हो गया आत्मा आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है वो अनंत काल से विद्यमान है ऐसे ही तो अयम कदाचि ना जाए हो गया फिर देखेंगे कि अयम कदाचित न मरिये वाह वा करते यहां पे वा मतलब और वा थे। और अयम कभी मरता नहीं है कभी मरता नहीं ध्यान देना प्राग भाव कैसा है उत्पन्न होता है लेकिन मरता है कि नहीं मरता प्राग भाव मरता है ना प्रतियोगी की उत्पत्ति होने पर प्रागव नहीं रहता है तो आत्मा न तो उत्पन्न नहीं होता है और मरता भी मर्ता नहीं, नहीं है। दोनों बातें न मृत क्या वह कर सके क्या वह शब्द चार से यहाँ पर वह शब्द चा अर्थ में है न मियते क्या क्या न मियत और नहीं मरता है और नहीं मरता है इस प्रकार अंतिम विनाश रूप विकार का निषेध किया जाता है तो विनाश अंतिम विकार है उत्पत्ति विकार होगा पहले क्या विकार होगा और फिर क्या था अस्थि भी आया था ना उस शब्द अस्थि और फिर उसका क्या होगा वे परिणाम होगा वृद्धि होगी क्षय होगी ये सब विकार होंगे पर अंतिम विकार कौन होता है और प्रथम विकार कौन है उत्पत्ति अंतिम विकार है विनाश लगाइए की और नहीं मरता है इस प्रकार आत्मा में अंतिम विनाश रूप विकार का निषेध किया जाता है किसमें आत्मा में अंतिम विकार रूप विनाश का निषेध किया जाता है कि उसमें अंतिम विनाश रूप विकार नहीं है अंतिम विनाश रूप विकार का निषेध किया जाता है अंतिम विकार कौन है विनाश विनाश विनाश विनाश विकार तो क्रिया है ना उसका अर्थ होता है विनस्ट होता है विकार का क्या नाम होगा विनाश लगाइए कहते हैं श्लोक में आया हुआ कदाचित शब्द सभी विकारों के निषेध के साथ संबंध रखता है श्लोक में आया हुआ कदाचित शब्द सभी वो के निषेध के साथ संबंध रखता है ठीक है तो जैसे की एक बार कदाचित है ना तो सबके साथ जुड़ना अयम कदाचित ना जायते वयम कदाचित ना न तो यहाँ पर ध्यान देना ना एक बार पढ़ा गया है तो दो बार अंद में किया है ये बस समझ आ रही है ना क्या अयम कदाचित ना जायते व कदाचित ना मरिये उसी ना का उधर किया और वाद वाले ना की क्या उपयोगिता है ये बाद में कहेंगे ठीक है अयम कदाचित ना जायते वाचित नाम एक नए का दो स्थानोकरण में करना है अब आप देखेंगे यहाँ पर कि कदाचित शब्द सभी विकारों के निषेध के साथ संबंध रखता है तो संबंध रखने पर क्या होगा कदाचित ना जायते कदाचित नाम लिये एवं किसी प्रकार और जगह भी जानना है कि आ, आ, अन्य जगह भी देखना कि अयम कदाचित भूतवादाचित उधर भी बोल लेंगे हाँ एवम का है ना एवम मतलब इसी प्रकार इसी प्रकार अन्य स्थान पर जानना इसी प्रकार आगे जानना तो यहाँ पर जानना है अब ये दो विकारों का निषेध हो गया अब देखेंगे श्लोक में देखेंगे कदाचित न अयम है इसे एक नए की उपयोगिता तो भाषाकार स्वयं बाद में कहेंगे कदाचित नयम हुआ ना हुया देखना इसके श्लोक के द्वितीय बाद में दो ना है ना हाँ। प्रथम में एक ना था तो एक का तो दो बार बता दिया और द्वितीय बाद में कितने ना ना है द्वितीय बाद में दो, दो दो कदाचित नो ना और ना, दो ना है ना। तो अभी एक ना का में देख लीजिए एक ना का भास्कर बताइए तो ये देखना ऐसा देखना I am भूतवा देखो ऐसा है ना जैसे ये वस्तु अभी है और आगे रहेगी नहीं।, नहीं, ये वस्तु अभी है पर आगे नहीं, नहीं तो आत्मा ऐसा है कि अभी है आगे ना रहे ऐसा है क्या नहीं, नहीं। तो ध्यान देना जो वस्तु हो करके आगे नहीं रहती है नहीं। उसे क्या कहा जाता है ये मरती है नहीं। नहीं? जो हो करके आगे नहीं रहती है उसके विषय में क्या कहा जाता है या मरती है आत्मा ऐसा है कि अभी होकर आगे ना रहे नहीं है, नहीं। तो आत्मा मरेगा क्या इसी को समझाते हैं कम लगाना। अयम भूतवायम आत्मा भूतवा का अर्थ है कि होकर के या आत्मा हो करके भूया अभविता न कि फिर ना होने वाला नहीं है या आत्मा होकर भूया का करते है फिर और अभविता करते से न होने वाला भविता अर्थ होने वाला तो अभविता का क्या अर्थ है ना होने वाला और फिर न है ना मतलब न होने वाला नहीं है इसे देखना ये वस्तु अभी होकर आगे नहीं ये हो आगे? है। मतलब? <सथह> नहीं ये वस्तु अभी होकर आगे अभविता है अभविता मतलब न होने वाली अबिता का क्या अर्थ है नहीं। तो ये वस्तु अभी होकर आगे कैसी है नहीं होने वाली अभविता है और आत्मा अभी होकर आगे न होने वाला है ना होने वाला नहीं है ऐसा है क्या नहीं हाँ तो अब अबिता नहीं है मतलब ना होने वाला अबिता का क्यार से ना होने वाला है अभोबिता का क्यार से तो ना होने वाला है ऐसी आत्मा है क्या पंक्ति लगाइएगा अब श्लोक के सारे के लिए करते क्योंकि आत्मा नहीं मरता है तो क्यों नहीं मरता है तो कारण बताते हैं ये यशमाद है तू किसमें न मरने में यशमात्ते क्यूँकी अयम अयम से क्या लेना है आत्मा भूतवा कर्थ है कि भवन क्रियाम अनुभु भवन क्रियाम अनुभूई करते है की उत्पत्ति का अनुभव करके उत्पत्ति क्रिया का, का अनुभव करके और लगाना पश्चात भूय पुनः अभविता अभाव न, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना यद अयम आत्मा भूतवा भवन क्रिया में अनुभूई आगे अन्य पर ध्यान देना पश्चात भूय पुनः अबविता अभावम अब गंक्ति लगाएंगे आप इसका क्योंकि ये आत्मा उत्पत्ति क्रिया का अनुभव करके या उत्पत्ति विकार का अनुभव करके बाद में मतलब पहले उत्पत्ति विकार का अनुभव करे इसके बाद भूया करते पुनः भूया का क्या थे और अभविता का थे हमने क्या बताया था न होने वाला क्या बताया था इन्होंने क्या दिया अभावम घनता की अभाव को प्राप्त होने वाला तो बातें भी ये ना होने वाला मतलब अभाव को प्राप्त होने हाँ, की अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है न्लोक में ना आया है ना तो उस ना का अन्य हो गया और कदाचित ना आयम वाला जो ना है वो अभी नहीं बता रहे हैं ठीक है थीके? इस समझ आता है ना की ये आत्मा होकर के या उत्पत्ति क्रिया का अनुभव करके बाद में पुनः न होने वाला नहीं है ध्यान देंगे तो अब अब जो अभविता पर है ना ये नविता नो समास, होता है।, इस के साथ तो समास नहीं होता है ना तो ये भविता शब्द है ये भू धातु से करता में त्रिष्ठ प्रत्यय करके बना है भू कर्त क्या यहाँ पर होने वाला हम्म कर्ता में त्रिष्प्रत्य करके भविता बना देंगे फिर नए तत्पुरुष समास कर देंगे तो इसका रूप क्या बनेगा प्रथमा प्रथमाभिव्यक्ति में भविता भवित और लुट लकार में भी यही बनता है मालूम है ना जैसे डुक करने से लुट लकार में क्या बनता है कर्ता कर्तारू करतारा और इसी क्री धातु से कर्ता में प्रत्यय करेंगे तो प्रथमा प्रथमाभिव्यक्ति में क्या रूप बनेगा कर्ता कर्तारू कर्तारा एक जैसे रूप होते है ना तो वही देखना क्योंकि ये आत्मा उत्पत्ति क्रिया का अनुभव करके बाद में भूया कर पुनः बाद में पुनः अभाव को प्राप्त होने वाला है क्या नहीं अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है अकमात करते उस कारण से नहीं मरता है किस कारण से कि उत्पत्ति क्रिया का अनुभव करके या हो करके फिर अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है इसलिए होकर फिर अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है इस कारण या होकर अभाव को प्राप्त न करने के कारण मरता नहीं है जो हो करके अभाव को प्राप्त करता है या जो हो करके नहीं रहता है वो मरता है तो उस कारण से न ये आत्मा नहीं मरता है यो ही भूतवा जो हो करके न बवीता जो हो करके फिर नहीं रहता है जो होकर फिर नहीं रहने वाला होता ये भी बविता तीस प्रत्यंत है तिवि नहीं है जो हो करके आगे क्या कहेंगे ही कर लगाइए ही कर सके क्योंकि यह भूतवा जो हो करके आगे होने वाला क्या कहेंगे नविता है ना इस कर लेना ठीक है भविता न वहाँ क्या किया था अभविता न समाज कर दिया था भाषा का नहीं श्लोक में अभविता आया है ना ये समस्त पद है और न भविता ये असमस्त पद है बात वही है ठीक है या ना बवीता यहाँ समास कर देंगे तो क्या बन जाएगा अभविता और समास नहीं करेंगे तो ना बवीता है क्या समास करने पर एक पद बन जाएगा समास नहीं करेंगे तो दो पद रहेंगे तो ना बबीता का अभविता ही है क्योंकि जो हो करके अभाव को प्राप्त होने वाला होता है या जो हो करके आगे नहीं होता है वह मरता है ऐसा लोक में कहा जाता है लग्या क्यूँकी जो हो कर अभाव को प्राप्त होने वाला होता है वह मरता है ऐसा लोक में कहा जाता है अब आप ध्यान देंगे कि पूर्वार्ध में देखना श्लोक के प्रथम पाद में एक बार हुआ आया है एक बार ना आया है तो नाक अन् कितने स्थान पर किया गया दो तो स्थान पर किया गया है अब द्वितीय में भी देखेंगे आप तो द्वितीय पाद में दो बार ना है एक बार क्या है हुआ है तो एक बार ना का तो अन् में हो गया और एक बार इतना बच गया बच गया ना और ध्यान देना की वाह कर् होता तो है थोड़ा वाह यहाँ चार्ट में आया है अथवा अर्थ होता है लेकिन यहाँ पर चार्ट में आया है तो एक बार क्या का प्रयोग करने से काम हो जाता है ना जैसे राम लक्ष्मण है भरत है शत्रु शत्रुघ्या एक बार में काम चल सकता है लगाने को कितने भी लगा दो एक बार में चल जाता है तो एक बार यदि वाह हो तो सबके साथ उनमें हो सकता है तो यहाँ पर वाह और ना ऐसा अतिरिक्त क्यों कहा तो भाष्यकार बताते लगाइए वाह शब्द ना शब्दार क्या वह शब्दार्थ क्या न शब्दार्थ वब्द से और न शब्द से इति उच्चते जाता है वह शब्द से और न शब्द से यह कहा जाता है क्या कहा जाता है देखना किसके द्वारा कहा जाता है वह शब्द से और वह शब्द से और न शब्द से यह कहा जाता है क्या कहा जाता है उसको ध्यान देना अनुय कहा हुआ समझ गए इसी उच्चते के साधन में है किसके साधन में है वह शब्दार्थ क्या न शब्दार्थ इधि उच्चते वह शब्द और ना शब्द से यह कहा जाता है इसके साधन में है और जो कहा जाता है वो बीच में है कि अब इसको लगाएंगे आप <laughs> कैसे लगाएंगे लगायेंगे उचित कि अयम आत्मा देहवत अभूतवा भूय पुनः भविता न भविता न कर देना अथवा न भविता कर लेना अयम आत्मा देहवत अभूतवा भूय पुनः न भविता यह आत्मा देह की तरह न होकर देखिए देह है तो दे पहले से रहता है जन्म के पहले नहीं जन्म के पहले देह नहीं होता है तो ये देह पहले न होकर और बाद में होता है जन्म के पहले दे नहीं रहता है और दे न होकर के बाद में हो होता है इसलिए क्या कहा जाता है कि दे उत्पन्न हुआ दे उत्पन तो इस तरह आत्मा है क्या की आत्मा पहले न हो और फिर हो जाए ऐसा है क्या तो इसलिए आत्मा उत्पन्न नहीं होती है ये बता रहे हैं पंक्ति लगाइए की अयम आत्मा ये आत्मा दे की तरह न होकर फिर होता है क्या नहीं तो फिर न भविता नहीं होता है ठीक है यह आत्मा दे की तरह पहले न होकर के करके पुनः नहीं होता है तस्मात इस कारण से न जाते उत्पन्न नहीं होता है लग गया हाँ इसको समझाते हैं ही करते क्योंकि यो अभुत्व जो पूर्व में ना हो करके बाद में होता है जो पूर्व में ना हो करके बाद में भव्यता है मतलब होने वाला जो पूर्व में न होकर बाद में होने वाला है वह वा उत्पन्न होता है ऐसा कहा जाता है ऐसा हाँ बल्कि ठीक है लग जाएगा एवं आत्मा ना इस प्रकार आत्मा नहीं आत्मा का ऐसा नहीं है की न होकर होने वाला है क्या एवं आत्मा ना इस प्रकार आत्मा नहीं मतलब न होकर के होने वाला नहीं है एवं से क्या लेंगे अभुत्वा भूता क्या लेंगे हाँ कि इस प्रकार आ, आ, आत्मा न होकर होने वाला नहीं है इस कारण उत्पन्न नहीं, नहीं होता है कौन उत्पन्न होता है जो न होकर के जो न होकर होने वाला है या न होकर होता है वो होता है उत्पन्न और आत्मा ऐसा है क्या इसलिए आत्मा उत्पन्न नहीं होता है अच्छा तो ये वाह और न शब्द की उपयोगिता भाष्यकार ने बताई तो पहले जो था ना, ना आत्मा मरता नहीं है तो ना मरने में कारण बताया और फिर ना जाएते जो भगवान ने कहा है तो उसका भी कारण हो गया उत्पन्न क्यों नहीं होता है नहीं मरता है क्यों नहीं मरता है तो श्लोक में आया ना क्या कि भूतवा भूया भूतवा भूया अभित ये में कारण हो गया आत्मा के न मरने में और आत्मा के उत्पन्न न होने में ये कारण हो गया जो से और ना शब्द से कहा गया ठीक है हाँ तो दोनों में कारण बता दिया कि आत्मा क्यों नहीं मरता है और क्यों उत्पन्न नहीं होता है यशमान क्योंकि क्योंकि ऐसा है क्योंकि ऐसा है कैसा है वो उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि ऐसा है उस कारण से अजन्मा है स्मांत कर्त है ऐसा क्योंकि एवं कर्त ऐसा है क्योंकि ऐसा है कैसा है वो न उत्पन्न देते क्योंकि ऐसा है मतलब क्योंकि उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि उत्पन्न नहीं होता न जायते एवं से क्या लेना है ना जायते क्योंकि उत्पन्न नहीं होता है तस्मात कर्त उस कारण से उत्पन्न ना होने के कारण वो अजहै वो कैसा है जायते इत और नाह इधि अजहा जायते इधि अजहा लग गया स्मार्थ न मिले थे क्योंकि आत्मा नहीं मरता है उस कारण से नित्य है तो अजह नित्या दू आ गया ना अच्छा तो प्रथम पंक्ति तो लग गई श्लोक की और दूसरी पंक्ति लगाएंगे अयम अजहा नित्य शाश्वत पुराण ये आत्मा अजन्मा है नित्य है शाश्वत है और पुराण है ठीक है अजन्मा क्यों है क्योंकि उत्पन्न नहीं होता है न जाएते और नित्य क्यों है मिले मा थे नहीं मरता इसलिए अच्छा तो ध्यान देंगे यहाँ पर यहाँ पर ये शाश्वत और पुराण ये सभी शब्द आ गए हैं ना तो यहाँ पर कहते हैं कि जो वस्तु उत्पन्न होती है जो वस्तु उत्पन्न होती है वही वृद्धि को प्राप्त होती है वही क्षय को प्राप्त होती है और वही विनाश को प्राप्त होती है तो उत्पत्ति और विकार इन दो उत्पत्ति और विनाश ये दो विकार जिस वस्तु के होते हैं उसी वस्तु में और सभी विकार होते हैं उपय क्या है की अपचय उपचय है हाँ विपरिणमते वर्धते तो इन शब्दों से कहा गया परिणाम छेड़ता और वृद्धि ये सभी विकार उसी वस्तु में होते हैं किसमे जो उत्पन्न होती, होती है और नष्ट होती है उत्पत्ति और विनाश इन दो विकारों का निषेध कर दिया जाए तो और सभी विकारों का निषेध सता हो जाएगा हो जाएगा ना तो फिर वही बताते हैं यहाँ पर यद्यपि आदि और अंत विकारों का निषेध करने पर आदि विकार कौन है उत्पत्ति जाते हैं उत्पत्ति और अंतिम विकार कौन है विनाश यद्यपि आदि और अंत विकार का निषेध करने पर सभी विकारों का निषेध हो जाता है सभी विकारों का हाँ या सभी सभी विकार निषि हो जाते हैं फिर भी मध्य में होने वाले विकारों का किसके मध्य में उत्पत्ति और बिना मध्य में होने वाले विकारों का तदर्थ ही स्वशब्द ही एवं प्रसाद कर्तव्य तदर्थ ही अर्थ है उन अर्थों के बोधक या विकार अर्थ के बोधक विकार अर्थ के बोधक श्लोक के शब्दों से ही निषेध करना चाहिए विकार अर्थ के बोधक श्लोकगत शब्दों से ही प्रषेद करना चाहिए इसलिए अनुक्ता नाम अपी अर्थ न कहे गए न कहे गए विकार कौन है यौवन वार्धक्य युवावस्था और वृद्धावस्था सभी विकार है किसके विकार है आत्मा के हैं क्या नहीं। किसके शरीर के सभी विकार है, है? तो ना कहे गए यौवन आदि समस्त विकारों का यथा प्रसिद्ध आसाथ जैसे प्रसिद्ध हो जैसे प्रसिद्ध हो इसलिए शाश्वत इत्यादि से भगवान कहते हैं शाश्वत इत्यादि से भगवान क्या कहते हैं की अन्य विकारों का भी हो जाए किससे श्लोक के शब्दों से ही इसलिए ऐसा कह रहे हैं दोबारा लगाएंगे पंक्ति यद्यपि आदि और अंत विकारों का निषेध होने पर सभी विकार निषि हो जाते हैं फिर भी मध्य में होने वाले विकारों का तदर्थ ही स्वशब्देदा कर्तव्या कि विकार अर्थ के बोधक लोक के शब्दों से ही निषेध करना चाहिए इसलिए न कहे गए यौवन आदि समस्त विकारों का जैसे निषेध हो जैसे निषेध हो इसलिए भगवान शाश्वत इत्यादि पदों ऐसी कहते हैं तो इस श्लोक के शब्दों से ही निषेध हो जाएगा नहीं दो विकारों को निषेध करने से सबका हो जाता पर इस श्लोक के शब्दों से ही निषेध कर रहे हैं किनका इनका अन्ना कहे गए सब विकारों का हाँ जो श्लोक में नहीं कहे गए है ना उनका भी इन्हीं से निषेध हो जाएगा कैसे देखना अभी शाश्वत है ना शाश्वत कार्य बताते हैं शश्वत भवा शाश्वत सश्वत भवा अर्थ है सदा होने रहने वाला सदा रहने वाला तो आत्मा कैसा है सदा रहने वाला है इसलिए उसको कहते हैं शाश्वत है। सदा रहने वाला बल्कि समझना कि शाश्वत एक रूप भवा कि सदा एक रूप रहने वाला सदा कैसा रहने वाला हाँ एक, एक रूप रहने वाला दे दे सदा नहीं रहता है और जब रहता भी है तो एक रूप रहता है क्या है। तो आत्मा सदा रहता है और एक रूप रहता है सदा रहने के साथ साथ वो एक रूप रहता है मतलब उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है उसमें कोई भी विकार नहीं होता है तो शाश्वत बबा शाश्वत की सदा एक रूप रहने वाले को शाश्वत कहा जाता है आगे देखेंगे शाश्वत इस पद से अपक्षय रूप विकार का निषेध किया जाता है अपक्षय का छीण होना अपक्षय का क्या है इसे दे, दे कभी पुष्ट होता है कभी उसका अपक्षय हो जाता है छीण हो जाता है तो इस प्रकार आत्मा होता है क्या आत्मा में ऐसा कोई विकार नहीं आत्मा कभी भी नहीं होता है शाश्वत इस पर आत्मा में अपक्षय रूप विकार का निषेध किया जाता है किसमें निषेध किया जाता है आत्मा, आत्मा, आत्मा में अब देखना तो आत्मा का अपक्षय नहीं होता है या आत्मा छीण नहीं होता है क्यों छीण नहीं होता है तो बताते हैं किसान हाँ सदा रहने वाला है तो शाश्वत होने सदा रहने वाला है तो शाश्वत कहने से उसमें अपक्षय रूप विकार का निषेध किया जाता है क्या शाश्वत कहने से अपक्षय रूप विकार का निषेध किया जाता तो अवक्षय अच्छा रूप विकार क्यों नहीं होता है तो कारण बताते हैं अवक्षय अच्छा रूप विकार क्यों नहीं होता है तो उसका कारण बताते हैं है हेतु बताते हैं क्या हेतु है कि की निर्वय लिखा है ना जो कि ध्यान देना कोई वस्तु छीण होगी तो उसके अवयव होंगे तो अवयव की छीण होने से वस्तु छीण हो जाएगी अवयव मतलब भाग उसका कोई हिस्सा अंश जिसमें कोई अंश होंगे या अवयव होंगे तो जिस वस्तु का कोई अवयव होगा अंश होगा वो वस्तु क्षीण होगी वो वस्तु क्या होगी क्षीण होगी आत्मा में कोई अवयव है क्या इसलिए आत्मा क्षीण नहीं होता है या को प्राप्त नहीं, हो नहीं हो होता है पंक्ति लगा ना निर्वयस साथ नक्षीय आत्मा निर्वयोग होने के कारण या निरंश होने के कारण अंश रहित होने के कारण आत्मा अवयोग रहित होने के कारण अपने रूप से क्षणता को प्राप्त नहीं होती है अपने रूप से छ नहीं होती है जब कोई अवयोग नहीं, नहीं, नहीं। है तो छीण होगी क्या छीन कहते हैं पतला हो गया मतलब कुछ उससे कमजोर पड़ गए कुछ अवयोग न्यून हो गए तो क्या कहेंगे छीन हो गया और जिसका कोई अवयोग ही नहीं है वो छीण हो सकती है नहीं, नहीं। अच्छा तो स्वरूप से छीण नहीं होती है अब स्वरूप ज्यो का त्योह बना रहे लेकिन यदि किसी के गुण छिड़ हो जाए स्वरूप तो ज्यो का त्योह बना रहे और उस स्वरूप के आस्तित रहने वाले कोई गुण छिंड हो जाए तो कहते हैं आत्मा निर्गुण है इसलिए गुण के क्षय से भी उसका क्षय नहीं होता है पंक्ति लगाना क्या निर्गुण क्षय अभी अपया न क्या कहेंगे क्या निर्गुणत्वात गुण क्षय अभी अपक्षया न कस आत्मा न कस्य आत्मा का निर्गुणत्व होने के कारण निर्गुण कौन है आत्मा आत्मा का निर्गुणत्ने के कारण गुण के क्षय से भी आत्मा का अपक्षय नहीं होता है या गुण के क्षय से भी आत्मा छीण नहीं होती है कभी कभी वस्तु वही बनी है पर गुण हो गए, तो गुण के छीण होने से वस्तु छीण हुई ऐसा कहा जाएगा तो आत्मा को ऐसा कह सकते हैं उसका कोई गुण भी नहीं है, है निर्गुण है अब देखना तो अभी शाश्वत पद के द्वारा अपक्षय का निषेध किया गया मतलब किसको छिड़ता छीणता विकार का, का, का निषेध किया गया अब अपक्षय के विपरीत विकार क्या होता है वृद्धि बढ़ना बढ़ने का भी निषेध करते हैं कि आत्मा जैसे क्षण नहीं होता वैसे कभी बढ़ता भी नहीं है अपक्षय से विपरीत वृद्धि लक्षणा विक्रिया पी प्रसिद्ध थे पुराना इसी पुराण इस पद के द्वारा पुराण पुराण इस पद के द्वारा अपक्षय से विपरीत वृद्धि रूप विकार का भी निषेध किया जाता है वृद्धि लक्षणा का वृद्धि रूप वृद्धि रूपि जो वर्धते पट से कहा गया है अपय पुराना इस पद से क्या कहेंगे पुराना इस पद से अपक्षय से विपरीत वृद्धि रूप विकार का निषेध किया जाता है किस पद से निषेध किया जाता है पुराना इस पद से किसका निषेध किया जाता है नहीं नहीं किसका निषेध किया जाता है नहीं सीधे बोलना एक शब्द में उत्तर दो। वृद्धि का किसका निषेध किया जाता है हाँ या वृद्धि रूप विकार का निषेध किया जाता है वृद्धि रूप विकार कैसा है अपक्षे से विपरीत है। अपने वर्धते नहीं कहना वर्धते बढ़ता है क्या है बढ़ता, बढ़ता, बढ़ता है बल्कि बढ़ना कहना वर्धन विकार क्या है उसका हाँ वृद्धि विकार है वर्धते विकार नहीं है वर्धते क्रिया पर से वो विकार सूचित होता है ठीक शब्द बोलना चाहिए है ना तो पुराना इस पद के द्वारा निषेध किया जाता है किसका निषेध किया जाता है वृद्धि का कि आत्मा की वृद्धि भी नहीं होती है अब देखना कि वृद्धि क्यों नहीं होती है तो आगे बताएंगे निर्वयोग होने के कारण जिसका कोई अवयव बढ़ जाए तो क्या कहेंगे ये वस्तु बढ़ गई जैसे पौधा छोटा होता है बड़ा हो गया तो उसमें नए नए अवयव आते रहते हैं शरीर बच्चे का छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है नए नए अवयव उसमें खूनमान शादी होते रहते हैं तो कहा जाता है बढ़ गया तो आत्मा में कोई अवयव है क्या इसलिए आत्मा कभी बढ़ता भी नहीं है ही करते क्योंकि क्यों की ही अर्थ है हाँ तो क्यों निषेध किया जब मतलब उसमें ये वृद्धि रूप पुराण पद के द्वारा वृद्धि विकार का निषेध किया जाता है तो वृद्धि रूप विकार क्यों नहीं है वृद्धि रूप विकार क्यों नहीं है निषेध करने से नहीं है ये तो नहीं कह सकते ना तो जिस मतलब पुराण इस पद के द्वारा वृद्धि रूप विकार का निषेध किया जाता है उसमें वृद्धि रूप विकार नहीं है कोई पूछा वृद्धि रूप विकार क्यों नहीं है तो निषेध करने से ये बात नहीं बनेगी उसका कारण बताना पड़ेगा क्योंकि निषेध किया गया है तो निषेध युक्त होना चाहिए तो उसमें कोई कारण बताना चाहिए जो कारण बताते हैं भाषाकार क्या बताते हैं ही है करना क्योंकि अवय आगमनेन अवयवागमन यह उपीय दे कि की अवयव की उत्पत्ति से जो पुष्ट होता है अवयव की उत्पत्ति से जो पुष्ट होता है वह बढ़ता है क्या अभिनवा और नया हुआ है ऐसा कहा जाता है समझी लगी क्योंकि यह करते जो अवयवों की उत्पत्ति से पुष्ट होता है जो अवयवों की उत्पत्ति से पुष्ट होता है उसे क्या कहते हैं बढ़ता है और अभिनव है या नया हुआ है वो बढ़ता है और नया हुआ है ऐसा कहा जाता है जिसे कोई शरीर हो या पौधे हो तू अयम आत्मा किन्तु यह आत्मा एक तू निर्वयत्वा किन्तु निर्वयोग होने के कारण ये निर्वयो होने के कारण ये बढ़ सकता है क्या नहीं अच्छा जिस वस्तु के अवयव होते हैं वो क्या होता है कि की के आने से पुष्ट होती है तब क्या कहा जाता है कि बढ़ता है और नया है नया है ठीक है तो इस प्रकार आत्मा को नया कह सकते हैं क्या कोई अवयव आए फिर पुष्ट हो तब नया कह सकते हैं क्या तो ये क्या है की ये हमेशा नो ही है ये हमेशा नया ही है ये हमेशा हाँ तू अयम आत्मा किन्तु ये आत्मा निर्वय होने के कारण पहले भी ए, पहले भी नो ही था पहले भी दूसरी वस्तु अवयव आने पर कही जाएगी कि नो हो गई नहीं हो गई और ये आत्मा अवयरित होने के कारण पहले भी नो ही था लगे किंतु ये आत्मा निर्वय होने के कारण पहले भी नो नी था इस प्रकार पुराना पद का अर्थ है न वर्दते ये अर्थ है लब इस प्रकार पुराना इसका अर्थ है ना बर्धते बर की वो वृद्धि को प्राप्त होता है पुराना से निषेध किया गया वृद्धि रूप विकार का की आत्मा बढ़ता भी नहीं है न घटता है न बढ़ता है और ये है न अन्ना अन्य हन्ने अन्य मानी कि शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा को मारा नहीं जाता है हा? शरीर को मारने पर भी आत्मा को नहीं मार सकते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पर कि ये आया था अभी उत्पन्न नहीं होता है और नहीं है तो मृत्यु का निषेध तो हो गया मरने का तो निषेध हो गया अब ना हन्य हन्य मान्य शरीर के द्वारा ही यदि हनन क्रिया का या मृत्यु का निषेध करे तो सुंदरुक्ति हो जाएगी ना क्या हो जाएगी अच्छा फिर उन्नीसवे भी भगवान ने बोला है कि हंती ना यह मनती ना वहां भी बोल दिया है ना और यहां भी ना जायते मिले और नाम दिए कह दिया है इसलिए भाषाकार यहाँ पर हन धातु का को भी परिणाम अर्थ वाला मानते है कि हाँ वैसे सामान्य अर्थ क्या प्रतीत होता है शरीर के मारने पर भी आत्मा को नहीं मारा जाता है शरीर को मारने पर भी आत्मा को मारा नहीं जाता। हाँ <us> लेकिन जब क्या है उसकी मृत्यु का पहले ही जैसे हो गया है तो फिर यहाँ क्या करना चाहिए कि शरीर शरीर का भी परिणाम होने पर भी आत्मा का भी परिणाम हाँ मतलब शरीर का परिवर्तन होने पर भी आत्मा का परिवर्तन यह मतलब हो गया परिवर्तन वि परिणाम कर परिणाम या परिवर्तन अत्र कर इस श्लोक में हन धातु हन धातु विपरिणाम अर्थ वाली जाननी चाहिए क्या कहेंगे अत्र इस श्लोक में हंसी करते हन इस श्लोक में हन धातु विणाम अर्थ वाली जाननी चाहिए क्यों आप पुनरुक्ताई है ना मतलब पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए लगाइए लगाइए पंक्ति अपनुक्ताई अत्र आप पुनरुक्ति दोष निवारण के लिए इस श्लोक में हन को विपरिणाम अर्थ वाला जानना चाहिए तो फिर भी ना अर्थ हो गया क्या अर्थ हो गया किस तो अर्थ हो गया ना किस नर्थ हो गया ना हाँ। एक छूट गया है क्या वो एक ऊपर जंक्ति छूट गई है हमें नीचे की बात किया तथा तो न अन्य अर्थ है नई परिणम्य ना न्यते का क्या अर्थ है हाँ और अन्य माने का माने अपी शरीर लग गया तो लगाइए कि शरीरे हन्ने माने अपि शरीरे हन्ने माने अपि हन्ने माने का क्या माने कि शरीर का का परिवर्तन परिवर्तन होने पर भी आत्मा का नहीं होता है शरीरे परिणाम परिणम अभि परिणम्य परिणम से पहले क्या करता जोड़ेंगे आत्मा क्या जोड़ेंगे आत्मा न या आत्मा न हो गया अब अब इसको लगाइए पंक्ति को कि पुनरुक्ति दोष के निवारण के लिए इस श्लोक में हम धातु को विपरिणाम अर्थ वाला जानना चाहिए या परिवर्तन अर्थ वाला जानना चाहिए इस प्रकार अर्थ हुआ किसका हुआ निका किस अस्विन मंत्र इस मंत्र में ये जैसा श्लोक है गीता का तो कठोर निषर्द का ठीक ऐसा ही मंत्र है इसलिए मंत्र इसको कह रहे हैं इस मंत्र में लौकिक वस्तु में होने वाले विकार लौकिक वस्तु में होने वाले विकार कितने होते हैं छह हैं छह प्रकार के विकार होते हैं जो वस्तु दृष्ट है प्राकृतिक वस्तु जो है जड़ है उसमें कितने विकार होते हैं हाँ कि लौकिक वस्तु के विकार अर्थात छह भाव विकारों का आत्मा में निषेद किया जाता है ये विकार है किसमें प्राकृतिक वस्तु में है भौतिक वस्तु में है कह सकते हैं जड़ वस्तु में है वो आत्मा में नहीं है लग गया इस मंत्र में लौकिक वस्तु में होने वाले विकार अर्थात छह भाव विकारों का आत्मा में निषेद किया जाता है तो क्या हुआ सर्व प्रकार आत्मा यो कि सभी प्रकार के विकारों से रहित आत्मा है ये वाक्य का अर्थ है अर्जुन डरता है ना कि मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे हैं? मैं उनको मारने वाला बनूंगा भगवान कहते हैं की आत्मा को तो कोई मारी नहीं सकता है तो तू कौन होता है मारने वाला है ना तो कोई मारता है न ही कोई मरता है अच्छा अब देखना अब छह भाव विकार बोलना जो हमने बताया था पहले क्या था अस्थि पहले कम से बोलना पहले क्या है जाये पहले जायते है ना जाये एक एक जायते का मतलब से क्या कही गई उत्पत्ति क्या कही गई है उसका किसके द्वारा निषेध हुआ श्लोक में जायते कहने से निषेध हुआ न जायते और फिर क्या है वहाँ पर अस्थि अस्थि का अर्थ क्या बताया था मैंने उत्पन्न पदार्थ का हाँ तो ये ध्यान देना उत्पन्न पदार्थ का अस्तित्व तो ये वाह और न के द्वारा क्या कहा गया है यहाँ पर ध्यान देना शब्दों पर वाह और न के द्वारा कि ये आत्मा न हो करके फिर होने वाला है क्या नहीं। नहीं। तो पहले उत्पन्न नहीं हुआ है फिर उत्पन्न होने वाला है क्या नहीं तो वह और ना शब्दों से जो अर्थभाष्यकार ने किया है उसके द्वारा किसका निषेध हुआ अस्तित्व अस्तित्व विकार बताया होगा ना जो अस्तित्व विकार का और क्या है विकार होगा अस्तित्व तो. और क्या है विपरिणमते का निषेध किसके द्वारा किया गया हाँ वही अंतिम है ना नायब शरीर नान से आ, इसके द्वारा विपर्णमित से कौन सा विकार कहा जाता है विपरिणाम विकार का नाम क्या होगा विपरिणाम और क्या है और बोल रहे यहाँ विकार क्या है वृद्धि तो वृद्धि जो है ना वृद्धि वर्धते सबसे जो वृद्धि विकार कहा गया है उसका किस सबसे निषेध हो रहा है पुराण से और अपीते कौन सा विकार कहा जा रहा है शिवता कौन सा विकार छीन होना पक्षे होना, होना उसका निषेध किस सबसे हो रहा है हाँ शाश्वत से हो रहा है और हो गया और विनस्पति का विनाश का ना मिलने से हो गया हाँ तो छह भाव विकारों का निषेध हो रहा है यह यशमात क्यों एवं क्योंकि ऐसा है क्योंकि ऐसा है कि आत्मा उत्पत्ति विनाश से रहित है अज है नित्य है शाश्वत है पुराण है सब जोड़ लेना क्यूँकी ऐसा है उस कारण वे दोनों नहीं जानते है वे दोनों कौन जो आत्मा को मारने वाला समझते हैं और जो मारा गया समझते हैं मारा गया समझते हैं। वो दोनों ही नहीं जानते हैं इस प्रकार पूर्व मंत्र के साथ इसका संबंध है पूर्व मंत्र में था ना ना तो ना भी जानी था तो वो यहाँ भी समझ लेना है वो दोनों भी नहीं जानते हैं ठीक है वहाँ क्यों नहीं जानते है तो ना यहाँ अन्य थे और यहाँ क्यों नहीं जानते हैं तो ना जाते नीजेते इस कारण से ठीक है वहाँ न जानने का कारण क्या था में और यहां ना जानने का कारण ना ना था। ना था। ये ठीक है इस कारण है जानने का अब देखना वे हंतारम ये कहाँ था उन्नीसवा था अब देखिए या एवं वे तिहतारम इस मंत्र के द्वारा आत्मा हनन क्रिया का कर्ता नहीं होता है आत्मा हनन क्रिया का कर्ता नहीं होता है अच्छा और क्या हनन क्रिया या कर्म न बहुत और हनन क्रिया का कर्म भौतिक क्रिया का कर्ता क्या इस वक्त में भौतिक है और कर्ता क्या होगा बोलो इस बात की मेयर कर्ता क्या है बोल बोल जोर क्यों नहीं बोलते आत्मा, आत्मा क्या करता है आत्मा उसको जोड़ना पड़ेगा है ना अध्ययन करना पड़ेगा कर्ता का है ना कि आत्मा अनंत क्रिया का कर्ता नहीं होता है और अनंत क्रिया का कर्म इसी प्रतिज्ञाए कर रहे यह प्रतिज्ञा करके क्या प्रतिज्ञा की गई है आत्मा, करता नहीं, करता, हाँ, द्वारा। द्वारा। आत्मा करता नहीं होता है और ये ये प्रतिज्ञा किसके द्वारा की गई है हाँ इस मंत्र के द्वारा ये सब ध्यान रखना चाहिए ना वाक्य में पूरा इस मंत्र के द्वारा आत्मा अनंत क्रिया का कर्ता नहीं होता है और अनंत क्रिया का कर्म नहीं होता है इसी प्रतिज्ञा करके और ना जाएते इसलिए अनिने न ते इस मंत्र के द्वारा आत्मा के अधिकारी होने में हेतु को कहकर आत्मा के अभिकारी होने में हेतु को हाँ आत्मा जो है विकार से रहित है आत्मा में कोई भी विकार नहीं है तो विकारी होने में हेतु को कह करके विकारी होने में जो हेतु है वो बता दिया गया है अजन्मा है नित्य है सब बताया ना भिकारी होने में हेतु को कह कर कही हुई प्रतिज्ञा के अर्थ का उपसंहार करते है या की हुई प्रतिज्ञा के अर्थ को उपसंगार करते हैं या प्रतिज्ञा के विषय को का समापन करते हैं प्रतिज्ञा के विषय का समापन करते हैं भगवान ने यहाँ से बताना शुरू किया ना अविनाशी और सर्विल कर तुम अर्यती एक मिनट हाँ वैसे आत्मा को यहाँ से बताना शुरू किया ना भावो विद्य से विद्य से सता हा? हाँ ना वा वो विद्युए पहले तो ये द्वनों को सहन करने के लिए भगवान ने कहा है शोक मुख्य निवृत्ति के लिए कहा तो देखो प्रतिज्ञा तरफ से से लेना है वो देख भी थोड़ा असोचया तो न तो सोचेस तुम हम कम ठीक है देखते हैं हो सकता है भाष्यकार खुद बोले नहीं बताएंगे ठीक है ध्यान रखना भाष्यकार इसमें क्या बोलते हैं नहीं तो फिर हम बताएंगे किस से लेना है अभी देखो आगे लग जाएगा ना इस प्रकार प्रतिज्ञा करके ना जाए ते इस ना जाए तो इस मंत्र के द्वारा आत्मा के निर्विकार होने में हेतु को कह करके प्रतिज्ञा करके का उपसंहार करते वही यहाँ समझना वो जो आत्मा का प्रकरण यहाँ से शुरू हुआ है ना कहा से शुरू हुआ है बस वही से ले लेना है आ, आत्मा के प्रकरण को ही ले लेना आप अब देखो पढ़ना वेदीनाशीन निज कथ पुषाती वेदीन निज कथ पुषा पार्थ घात्यति कंघात हांति यनम अविनाशीनम नित्यम अजम अव्ययम वेद अन्वय ऐसा होगा यह एनम अविनाशीनम नित्यम अजम अव्ययम वेद वेद क्रिया पद है वेद कौन सा पद है यह करते जो मनुष्य जो व्यक्ति एनम करते आत्मानम जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है वेद का क्या अर्थ है जानाती जानाती है कि जो मनुष्य इस आत्मा को कैसा जानता है अविनाशी नित्य अजन्मा और अव्य जानता है तो देखो यहाँ पर विज्ञान वेद का क्या अर्थ है न अविनाशीनम कर अंत भाव विकार रहितम अंतिम में होने वाले भाव पदार्थ के विकार से रहते भाव विकार अर्थ का है आ? भाव पदार्थ का विकार है भाव पदार्थ का विकार भाव पदार्थ का अंतिम विकार कौन है कि ये वेद कर से भी जाना अविनाशनम नम कर से अंतिम भाव पदार्थ के विकार से रहित ये किस शब्द का हुआ अविनाशनम नम का है अविनाशी जानता है मतलब अंतिम भाव पदार्थ के विकार से रहित जानता है अंतिम कौन विकार इस अंतिम कौन किसका विकार भाव पदार्थ का विकार कोई पूछे विकार क्या है तो विनशति नहीं बोलना विनाश बोलना है ना किस शब्द कहा जाता है कहा जाता है अब देखना उसके साथ अब देखो आगे पाठ देखेंगे नित्यम कर परिणाम रहितम नितम का क्या अर्थ है वि परिणाम वि परिणाम रही कर परिणाम से रहित या परिवर्तन से रही थी परिणाम अर्थ में ही वि परिणाम शब्द है यहाँ परिणाम से रहित या परिवर्तन से रहित यो वेद इति यो वेद इस प्रकार संबंध करना है है ना इस संबंध करना वेद का संबंध यहाँ भी करना है एनम एनम से लेंगे पूर्वेण मंत्रेण उक्त लक्षणम पूर्व मंत्र से कहे हुए लक्षणों वाला पूर्व मंत्र से कहे हुए लक्षणों वाला एनम का क्या होगा पूर्व मंत्र से कहे हुए लक्षणों वाली आत्मा क्या अर्थ होगा पूर्व मंत्रों से कहे हुए लक्षणों वाली हाँ हिंदी में आत्मा शब्द को स्त्री माना जाता है तो संस्कृत में आत्मा शब्द को पुल्लिंग माना जाता है तो पुल्लिंग किसको माना जाता है शब्द को माना जाता है ना आत्मा को तो खुशिंग नहीं ना उसर्थ का वो तो व्याकरण में वो तो शब्द किस लिंग में है ये देखा जाता है तभी तो, तो दारा को किस लिंग में मान लिया तो दारा शब्द को माना गया है ना शब्दों की लिंग है वहाँ अर्थ का तो नहीं है ना कुछ ये कौन सा शब्द किस लिंग में है ये कहा जाता है शब्द का वाक्य किस लिंग में है इससे मतलब नहीं है शब्द के व्यवहार के लिए अब देखिए जम का क्या हो गया जन्म रहितम अजम का क्या हो गया और अभ्यम का क्या अर्थ हुआ अपक्षय रहितमता से रहते लग गया अब लगाइए पंक्ति यह का अर्थ है जो जो विनाश से रहित क्या कहेंगे विनाश से अंतिम विकार विनाश है ना जो विनाश से रहित जन्म से रहित और अपक्षय से रहित लग गया क्या अच्छा नित्यम क्या अर्थ विणाम से रहते जो विनाश से रहित है, परिणाम से रहित क्या करेंगे तो जो विनाश से रहित है, परिणाम से रहित जन्म से रहित और से रहित अपित पूर्वोत्त लक्षणों वाली आत्मा को जानता है या तोम का यदि पहले न करना है तो जो पूर्वोत्त लक्षण वाली आत्मा को कैसा कैसा जानता है विनाश से रहित और वि परिणाम से रहित जन्म से रहित और अपक्षय से रहित जानता है पार्थ हे पार्थ सा पुरुष करते वह पुरुष को वो जानने वाला पुरुष वो जानने वाला पुरुष है कथम कम घात कम घाती कैसे किसको मरवा सकता है वो मरवा सकता है क्या किसी को मरवा नहीं सकता है कथम कम घातियती किस प्रकार किसे मरवा सकता है ये वर धातु से प्रत्यय करके रिश्व प्रत्यय करने पर घाती बनेगा है नहीं हन धातु से हन धातु से ही हो जाता है हातु से पहले क्या बनता है हंती और फिर ऋच प्रत्यय करने पर वेश हो जाएगा देख लेना देख लेना क्या होता है क्या हंडातु को लुंग में क्या आदेश होता है वे देखना फिर अच्छा वेश नातु से रिच करने पर घाती बनेगा यहाँ वेश आदेश हाथ को लुंग लगाने में होता है करने पर व आदेश है सूत्रा है क्या लोगों में नहीं। निए। नहीं। निए। है है, है कि नहीं नहीं नहीं ऐसा लोगों में नहीं आपकी जिम्मेदारी है या नहीं हमको क्या पता हमको जो मन में आता है वही बोलते हैं, या ना वो जाना हो क्या मतलब लोग है कि नहीं नहीं भाव करो प्रक्रिया में नहीं वहा तो चलिए कोई बात नहीं हम देखना आगे तो हे पार्थ हुआ पुरुष से सा पुरुषा कथम कम घाती कि कैसे किसको मरवा सकता है और कथम कम हंती और कैसे किसको मर सकता है कैसे किसको हाँ मतलब ना तो वो मरवा सकता है और ना ही मार सकता है अब देखना आलसी की तरह बैठा रहेगा ये मतलब ही नहीं कि की जो शोक मुंह की निवृत्ति करते है ना कर्तव्य में तो करना ही है <laughs> कर्तव्य जिसका जो है उसको वह कर्तव्य करना है आगे देखना कथम कथम कार्य है के प्रकार और से क्या लेना है विद्वान पुरुष सह से क्या लेना है विद्वान पुरुषा तो श्लोक में दिया है ना तो सह से क्या लेना है विद्वान वेद का क्या अर्थ अभी जाना थी मतलब तो जानने वाला विद्वान का क्या अर्थ है जानने वाला पुरुष तो पुरुषा से लेना है यहाँ पर अधिकृता मतलब तो अधिकारी पुरुष अधिकारी हाँ हम की हनन क्रिया हम करो थी के पार्थ वह जानने वाला अधिकारी पुरुष किस प्रकार हनन क्रिया को करता है किस प्रकार अनंत क्रिया को ये किस कार्य बताया हंती को लेकर के कथम कम हंती ठीक है कथम का और कथम कम घातियती को अब अब बताते हैं और वह करते और और कैसे किसको मार सकता है या कैसे किसको मारता है घातियती करते है हंतारं कि मारने वाले को लगाता है कैसे किसी मारने वाले को लगाता है या कैसे किसी मारने वाले को प्रेरित करता है कैसे किसी मारने वाले को प्रेरित करता है अब देखना न कथनचित कंचित हंती, कथनचित कंचित न हंती। मतलब किसी प्रकार किसी को नहीं मारता है क्या अर्थ होगा कथनचित कंचित हंती और कथन चीज कंचित न घाती और किसी प्रकार किसी को नहीं मरवाता है कहते उभयत्र दोनों स्थानों पर आपेप ही अर्थ है ध्यान देना श्लोक में स्वार्थ है सा पुरुषा कथम कम और कथन कम वो कैसे किसको मारता है कैसे किसको और कैसे किसको मरवाता तो है कैसे और किसको कथन और कहा तो यहाँ पर कहते हैं कथन और कहा ये शब्द आक्षेप अर्थ वाले है प्रश्न अर्थ वाले नहीं दोनों जगह आक्षेप ही अर्थ है किसका कथन और कहा शब्दों का दोनों जगह कथन और का शब्दों का आक्षेप अर्थ है क्यूँकी यहाँ पर प्रश्न अर्थ असंभव है प्रश्न अर्थ हाँ क्यूँकी तो यहाँ पर प्रश्न हो ना असंभव है भगवान प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि कैसे किसको मारता है कैसे किसको मरवाता है अर्जुन से प्रश्न नहीं कर रहे हैं अर्जुन उत्तर से कर रहे हैं ठीक है आक्षेप कर रहे हैं तो इसका मतलब कैसे किसको मारता है इसका क्या मतलब किसी भी प्रकार किसी को और कैसे कि मरवाता है अर्थात किसी भी प्रकार किसी को हाँ इतना ही ओम पूर्ण मद पूर्णमिद पूर्णाथ पूर्ण्य थे पूर्णस्य पूर्णमा पूर्ण्य जान्ती, जान्ती, जान्ती। पूरी रीता आ जाएगी